स्वीकार हो गया हृदय ने उसको स्वीकार कर लिया अपील ही जिसको अंग्रेजी में कहते हैं तो नहीं था आपके हृदय के लोगों अपील कर गया उसको तो स्वीकार कर गया हृदय ने भाई हाँ ये लगता है कि मेरी बात के है जा रही है हृदय ने जैसे स्वीकार कर लिया वो अंदर ऐसे प्रिंट हो जाता है तो आप चाहे मिटाना चाहो तो मिटेगा नहीं भूलना चाहो तो भूल नहीं सकते आप क्लिया करने की जरूरत व्यवर्था परिश्रम है हाँ यदि आप समझ रहे थे हमारे अंतगण बहुत वरीन है ये उत्कृष्ट वैदिक मंत्र है गीता एक उत्कृष्ट स्मृति है इसको बोलते बोलते जवान पवित्र हो जाएगा मन पवित्र हो जाएगा पवित्रीकरण करने के लिए तुम्हें कंटस्थ करना है तो करो या आत्मज्ञान के लिए कंटस्थ करने के लिए कोई जरूरत नहीं है इन कंटस्थ का उद्देश्य तो पवित्रीकरण होना चाहिए न कि प्रतिभा प्रदर्शन नहीं इसलिए याद भी करना है कंटस भी करना है इन स्मृतियों को, को वो ही करना है अपने लिए ये याद तो बोलना नहीं सामने किसी के अधरा था बोल देना ताकि वो समझेगा समझे तो को आता नहीं ठीक है, है अपमान पुरस्कृत मानन च पृष्ठ और प्रतिभा प्रश्न करोगे तो मानी मानोगान आ जाएगा गड़पड़ो आएगा इसलिए जो है हमेशा स्वभाव बनाओ धीरे धीरे किस कभी पूरा नहीं बोलता, आधा बोलता, यहाँ नहीं प्रवचन करते हुए कथा होने यहाँ तो पूरा बोलना ही पड़ेगा उसे क्या होगा अपना अहंकार कंट्रोल में रहेगा नहीं तो प्रतिभा का अहंकार इतना हो जाता है आज दूसरे को कुछ नहीं समझ नहीं आता जाए किया सर्व ब्रह्मी थी कैसे करके सर्वमात्मा कैसे होगा अनुभव होगा जब तो नहीं होगा अहम आत्मा नहीं हो सकता हम ब्रह्मात्मी नहीं हो इसलिए वहां आंसु जब तक तो सब सर्वल आत्मा करके नहीं अनुभव हुआ जिसको वही भी कहते हैं मैं हम ब्रह्म कर लेता है तो रावण बन जाएगा ये तो रावण नहीं किया आसुरी वेदांत हो जाएगा मई ब्रह्म हो बाकी सब अब्रम्हे गधे, बाकी सब अब्रम्म हो गया इसका मतलब उससे बड़ा आसुरी व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता इसलिए अपनी धृतिशक्ति स्मृति शक्ति प्रतिभा शक्ति मेधा शक्ति जो बुद्धि के विलक्षण सामर्थ्य है सप्तियां तो जो मानी हुई है इन शक्तियों को दबा के रखना पड़ेगा अपने स्वरूपानुभूति के लिए इस्तेमाल करना है और इस तरह से इसको दबाए रखना है कहीं भूल चूक से भी दूसरे के सामने प्रदर्शन ना करें तब समझो आपका ये सब पतन के साधन है इसे बहुत सतर करना पड़ेगा इसलिए गीता में नहीं गे आगे केवल कर्म संन्यास से अच्छा योग है इसलिए क्योंकि ये क्षम दम चीक्षा बड़ा कठिन काम है फिसल जाता है आप पता ही नहीं चलता उसको फिसल रहा हूँ मालूम भी नहीं होता ऐसी माया जाल है ये आपको पता भी नहीं चलेगा आप फिसल गए इसलिए संसार और वृक्ष के बारे में इतना समझा रहे कि जड़ी बद्ध मूल दृढ़ बद्ध मूल केवल जड़ी नहीं किया और दृढ़ भी ऐसा है बद्ध मूल जिसका ऐसे संसार वृक्ष है और सत्य नाम आरी सत्य लोक ब्रह्मत पक्षकृत नीड़ और इसमें क्या क्या है घोसले घोसले जो घर हराते चिड़िया का घर वैसे चौदह लोग चौदह संसार वृक्ष के अंदर चौदह लोक रूपी चौदह घोसला समझो अच्छा तो सत्य लोक नाम से तपा लोगों के नाम से विभिन्न लोकों के नाम से ब्रह्मा आदि भूत ब्रह्मी भूता पक्षिया उन के द्वारा बनाए गए नीड युव नीड़ अयम संसार नीर्ज सामान संसारे प्राणी सुख दुखोदूत हर्ष शोक जात नृत्य गीत वाई त्वेत आस्फोटित हसी आकृष्ट उजित हा हा मुंच मुंज इत्यादि अनेक शब्द कृत मूल भूत महार वो इस संसार में भयंकर शब्द हो रहा है कहीं तो सुख दुख के कारण में का हाँ हाथ बचा हुआ प्राणी में विद्यमान जो सुख या दुख से उद्भूत हर्ष या शोक उस हर्ष शोक के कारण से क्या होता है आदमी तो नाचता है गाता है बाजों को बजाता है है ना, ना? ये सब क्या है सुख के कारण से उत्पन्न हर्ष का फल स्वरूप कथन है और क्या होता है आस्फोटन क्षलित है ना वाद्य गीत गीतवादित्र हो गया वादित्र गीत वाद्य वीणा आदि को बजाना और आस्फोटित में ताली वगैरह बजाना और हसित हसना ये सब हो गया सुख का तो परिणाम होता हर्ष का फल है और दुख का परिणाम होता छोटा तो तो फल क्या है आक्रष्ट बड़ा आक्रोश होगा चिल्ला रहा है दुख के मारे गुस्सा आ रहा है उसको मैं हार गया चुनाव हार गया तो गुस्सा आ गया दूसरा गला पकड़ लिया जो जी उसका ये तो क्या है ये दुख का फल है और रुझी तो रोना दुख के मारे रो रहा है बेटा मर गया और चिल्लाता है हा हा मैंने हाय हाय हाँ, हाँ, भाई मेरा तो हालत खराब हो गया अरे छोड़ो छोड़ो मुक्त करो मेरे को अरे मुंचा मुंचा इत्यादि अनेक शब्द अनेक प्रकार के लोग जो है ना अपना भू बोलिया निकालते रहते हैं कृपा तुम उदीभूत महारो ऐसा गुंजायमान है तुम लोग ध्वनि है गुंज रहा है चारों तरफ कि जब उस ध्वनि बहुत ही भयंकर ध्वनि है और उस वृक्ष को हम उच्छेद कैसे करें ऐसा भयंकर वृक्ष किया आपने ब्रह्मरूपी पृथ्वी धरती पर ब्रह्मी खेती था ना इसका मूल था मूल है वो, उसे बीज अव्यक्त काम करा बीज काम करा व्यक्त तो बीज कहा था अंकुरा जी वर्णन किया है ऐसे वृक्ष काटे बिना मुक्ति कैसे होगा काटने था साधन वेदांतविद ब्रह्मात् दर्शन आसंग शस्त्र कृत उच्छेद संसार वृक्षो अश्वत्थो वेदांत विद जो जीव भ्रम एक दर्शन से उत्पन्न जो असंगता नाम का है वो शस्त्र के द्वारा ऐसे संसार वृक्ष किया जाए जो उच्छेद कार्ड देना रूपी जो ये संसार वृक्ष योग्य यह संसार रूपी वृक्ष है जिसको नाम रखा गया अश्वत्था जो इसका नाम अश्वत्थ रखा देखो अश्वत्थव काम करवा तेरित नित्य प्रचलित स्वभाव जैसे अश्वत्थ का पेड़ भी किंचम वायु कलेक्ट करके भी हिलते रहता है गर्मी के दिन आप लोग भले कहेंगे हवा तो चनी नहीं है गुम हो गया ऐसे लोग बोलते हैं इन तब भी का पेड़ गजे को हिलते रहे जिसके पत्ते हृते ही मिलेंगे चौबीस घंटा प्रचलित ठीक उसी प्रकार से हम लोग काम कर्म रूपी वायु से प्रेरित तो होकर नित्य प्रचलित स्वभाव वाला वृक्ष नाम अश्वत्थ रखा गया स्वर्ग नर्ग प्रेतादिवि शाखा अवा शाखा इसका मूल ब्रह्म है ब्रह्म को समझाने के लिए ऊपर कह दिया गया और इसने ऊपर से ऊपर हो गया जड़ इसलिए उल्ट उल्टा वृक्ष शाखा है शाखाएं नीचे की ओर है तो शाखा क्या है वह स्वर्ग नरक तीर्य प्रेत आदि भी शाखा भी अवा भी कहा था सगल प्राणियों का लिंग शरीरी ही शाखा शाखा शाखा यही है जो नीचे की ओर है वो स्वर्गस्थ नर्कस्थ तीर्यस्थ प्रेत आदि अनेको प्रकार की योनियो में विद्यमान सगल शरीर भी शाखाओं से निम्न नीचे की ओर झुका हुआ ये वृक्ष विशेष है और वृक्ष निरतर चलते तो रहेगा एम कब चालू हुआ इसका बर्थ डेट आपको मालूम होगा जन्मदिवस कहते नहीं भाई ये सनातन सनात नहीं अनाजित प्रवृत्त ये अनाजि होने से चिर से प्रवृत्त है पता नहीं कब से प्रवृत्त है और कब तक चलते रहेगा ये चक्र है यह चतुर्युगी चक्र है चतुर्युग से फिर कल्प चक्र बनता है फिर कल्प के बाद अगला कल्प तक ये तरजीह चलते रहता है लेकिन रहता है जरूर संसार। है कि नहीं हमेशा यही रूप में नहीं रहता है जिस रूप में आप अभी देख रहे हो प्रलय काल में नहीं रहेंगे उसे भी आप जानते हैं अनेक प्रकार का प्रलय काल वर्णन कर चुके हैं तो खंड पर प्रय आदियों में कुछ लोग कहीं नष्ट होते हैं सर्व लोग का नाश नहीं माना गया है तो इसलिए सब रहते ही है लेकिन फिर भी विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त करता हुआ विभिन्न रूप में अवस्थित होकर रहते हैं अतएव कहा दिया इन्होंने ये पर्वत वस्तु है सनातन है यदश्य संसार से मूलम तदेव शुक्रम जो ये संसार वृक्ष का मूल है कौन ब्रम वही क्या है शुक्रम शुभ्रम शुद्धम भावनी ज्योतिष मत और ज्योतिष तो तो भी है इसलिए चैतन्य ज्योतिष स्वभाव चैतन्यप्त ज्योतिष स्वभाव वाला है चैतन्य रूपी आत्मस्व प्रकाश स्वरूप है तदैव ब्रह्मा वही ब्रह्म कहा जाता है नाम से और क्यों उसका नाम ब्रह्म रखा गया सर महत्वादात ब्रह्मणा सव्यापना धातु है, है। तदैव अमृतम अविनाश स्वभाव हो उसी को अमृत कहा गया क्यों उसका अपना स्वभाव अविनाश स्वभाव है ऐसा लोग कहते हैं क्यों से हैं सत्योत् जो सत्य स्वरूप है त्रिकाल आबादित स्वरूप होने के नाते किसी भी प्रकार का भविष्य होने से वह अविनाशी है वाचारमण विकारो नाम मन अन्य दतो दत्म वाचारमणो विकारो नाम वाचारम्भ विकारो नाम जिम चांदो के प्रमाण दिया इसमें ये जो वृक्ष करके हमने संसार को ग्रहण किया नाम रखा स्वरूप का वर्णन किया जो रूप नाम के संसार रूपी जो वृक्ष जगत है ये मिथ्या है वाणी का विलास मात्र ही वाचला है ये वाणी का विलास मात्र ही है वास्तव तो में कुछ भी नहीं है वाणी ने कैसे बोल रही है मन बुद्धि को इसके माध्यम से बोलती जा रही है ये संसार ऐसा है वैसा ये है वो है दियुदते, दियुदते आ रहा है, जा रहा है खा रहा है, पी रहा हम मैं सो रहा हूँ जग रहा हूँ जो कुछ भी है सारा का सारा अपना कपोल कल्पना है और कुछ भी नहीं आसान ही बोल दिया मंत्र इसलिए इस भ्रम से भिन्न जो कुछ भी है वह सब मृत्य अतो अन्दात इस भ्रम से जो भिन्न है वह सब मर्त्य है तस्वीन परमा सत्य ब्रह्म पार्श पार ना संतोपन्न जो ब्रह्म तत्व में ही सकल लोग गंधर्व नगर है मरीची उदक माया समाह कैसे वही नगर के समान कल्पित है मरो मरीचिका के समान कल्पित है अथवा अन्यत्र मरीची उदक माया समाहा अन्य माया विकृत माया के समान समझो परमा दर्शना भाव अवगमन कदि क्यू दिखाया कारण है आपके अंदर परमार्थ दर्शन नहीं है परमार्थ दर्शन के अभाव के कारण सब का अवगमन हो रहा है इन सब का बोध हो रहा है यदि परमार्थ स्वरूप का दर्शन हो जाए जैसे शुक्ति में रजत तब दिखाई देती रहेगी, जब तक आपका परमार्थ दर्शन हो ना हो और जिस समय आप शुक्ति का दर्शन हो गया उसके बाद रजत दिखाई देगा क्या बाजा से दिखाई नहीं सकता बाला सामान्य निवृत्तियां होते हैं जी जन्म अवस्था में होता है बारिता आरोपी भी कहती है इसको बारित है लेकिन फिर भी वो दिखाई देती रही था। कोई दिक्कत नहीं जैसे बहुत सारे है, रॉकेट चला जा जा जाता है देखो गया पता नहीं कहाँ गया कितने किलोमीटर आगे भाग जाता है और पीछे क्या है दिखते रहते पूछ पूछा क्या धुआ है तो इस रास्ते से गया था बहुत समय तक रहता है गाड़िया निकल जाते हैं उसके टायर का छिन्ह बना हुआ है बरसात के दिन में तो बिल्कुल वैसे ही धूप पड़ जाए सूख भी जाएगा तो आप स्पष्ट दिखाई देता है तो इसी पे बाधित है लेकिन नवाज चक्का तो है नहीं नवा रॉकेच चाहे, लेकिन बाधित तो अनुवृत्ति है आप जानते अच्छी तरह से चीज है नहीं उसका स्वरूप इस प्रकार से दिखाई दे रहा है उसी प्रकार यहाँ पर भी होगा कि जब तक परिवार दर्शन के अभाव है तब तक इन सभी चीजों का अवगमन होते रहेगा अत्यवाद अस्तित्व का अवगमन पूर्क आप कहते हैं इस ब्रह्म में समस्त लोक श्रोता आश्रता के सर्वे समस्त उत्पत्ति लो उत्पत्तिकार और लय में भी ऐसा उसी ब्रह्म में ही है चलो तक ब्रह्म निश्चित उस ब्रह्म को वर्तते कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता मृदादी घटादि कार्य कश्चन कच्चित विकारो वर्तते जैसे मृतिका को घट रूपा कार्य मृतिका का अतिक्रमण करके नहीं रह सकता जितना लंबा चौड़ा फैलाया हुआ है जिस आकार में फैला दिया है वो ही आकार वाला हो रहेगा उससे बढ़कर तो हो नहीं सकता उसे छोटा भी नहीं हो सकता जो भी कार्य होगा वह अपने कारण स्वरूप का अतिक्रमण कर कभी नहीं रह सकता चाहे वो मिथ्या कार्य हो चाहे व्यावारी सत्यता सम्पन्न हो चाहे कोई भी कार्य उसी प्रकार यहाँ पर भी कहते कि देखो ये समस्त लोकात्मक जो कार्य है ना यह अभी अस्वाधि ब्रह्म तत्व उसका अतिक्रमण इसे नहीं कर सकते ये इत तत्व यही ब्रह्म तत्व जिसको तुमने पूछा था ठीक है जान लिया उस ब्रह्म इन बताओ ये वृक्ष रूपी कार्य संसार में वृक्ष में कार्य का अनुभव जो हो रहा है इसका अधिष्ठान कोई न कोई जरूर होगा इस कारण जरूर कोई न कोई होगा किसी ने किसी खेती में जरूर उग रहा है यह बात आपने कार्य अनुमान करते हैं कारण रूप ब्रम को समझ गए परम ब्रह्म का ज्ञान होने का फायदा क्या हुआ जान लिया और ये भी निश्चय कर रहे हैं आप उस अधिष्ठान ब्रह्म में यह समझ जगत मिथ्या रूप से दिखाई दे रहा है कि क्योंकि वास्तव में जिस प्रकार से शुक्ति रजत में दिखाई देता हो उसी प्रकार संसार उस दिखाई दे रहा है हृदय हृदय संसार मिथ्या है और वास्तव सत्य स्व शुद्ध स्वरूप ब्रह्म ही है यह आप निश्चय कर ले लेते हैं तो इस शिष्य का लाभ क्या हुआ किंच जगत सर्व प्राणति महदयम वज्रमुतम ये तद्दे भवंदी ते अमृता बवंदे इसको जानेगा ये ते अमृता भवंदे जो इस तत्व तत्व को जान लेता है इस प्रकार से निश्चय कर लेता है वह अमर हो जाता है कैसे जानता हो ये रंग जगत सर्व यह जो कुछ भी जगत है यह संपूर्ण जगत वह प्राण रूपी ब्रह्म से ही में ही से निकला हुआ है प्राणेव एजती यथा तस्माद निस्तम भावती प्राण से ही प्रकट होकर के वह सब के सब चेष्टा कर प्राणे निश निस्तम सन एजती प्राण से निकल करके प्रकट हो करके ये सब के सब जो है चेष्टा कर रहे हैं अरे क्यों कर रहे निकल आ रहे तो स्वतंत्र है ना कहते नहीं ये स्वतंत्र अपने आप को बल जितना भी समझे ये कभी स्वतंत्र हो नहीं सकते महभ्रम वज्रम्यतम महान भय रूप और डर बना हुआ रहता है इसी डर के मारे सब लगे हुए हैं डर यही है कारण का यदि कारण नाराज है तो कार्य कैसे का से टिकेगा कारण सत्ता दे रहा है वही ना ये सत्ता जाना छोड़ देगा तो क्या होगा सत्ता प्रदान करना बंद कर दे क्या प्रेम में ही समेट ले सकता को तो बस हो गया छुट्टी इसकी इसीलिए डर डर हमारे मारे सत्ता प्रदायक उसको सलामी मारते रहेगा उसको मनाए रखे रहेगा रहे ना जिसकी सत्ता से जी रहा है उस सप्ताह को मनाए रखना है इसके लिए आवश्यक स्वस्थिति के लिए इसलिए मान भय मानता है उस ब्रह्म को मान करके अपना सारा कार्य संसार करते रहता है ऐसे मानता है जैसे वज्रम उठाए हाथ उठाकर के वज्र को लिए हुए हाथ उठाकर के पीठने आ रहा हो ऐसे उसे मालिक ठंडा उठा के खड़ा होता है क्या जो पशु होगा उसका एकदम चुप बैठ जाए डांटने से डर जाता है बहुत ही ज्यादा उद्ड होता है डंडा उठाने से चुप हो जाएगा ठीक है उसी प्रकार से संसार क्या है पशुवत पशु है और इसका मालिक ब्रह्म काम करते रहते ठीक ठाक और ना न उठाए गए तो भ्रष्टाचार पड़ेगा ठीक है समस्त प्रकार के जो अलगावाद हो रखा है आतंकवाद हो रखा है जो भी है अपने अंदर भीतर बाहर सब दिखा बाहर जो दिखाई वो भीतर भी चल रहा है ऐसे में चिन्ह नहीं है अपने अंदर सबके अंदर वही बार सूल रूप न कहीं आ जाता है सबके अंदर एक आतंक मचा हुआ है पता नहीं कल क्या होगा कल मर जाऊंगा भरोसा ही भरोसा क्या किसी के पास रिजर्वेशन का भी टिकट मिला नहीं है हो रखा रह है पता नहीं तुम और सितारे को जाना है यहाँ से तब तक तो हम स्वतंत्र होते मौज मस्ती कर लेते इन्हों पता ही नहीं मैं तारी को इसे अंदर से हमेशा भय छाया हुआ रहता है पता नहीं कब मौत हो जाए खाने पीने घूमने फिरने हर समय छौकन्ना रहता है कि नहीं रहता है सजग क्यों रहता है भय ना हो हाथी हुए चले वो हाथी में भय होता है वो चलता तो है बड़ी मस्ती सतर्क रहता ही चलते क्यों हम लोग के अंदर है क्योंकि अंदर से एक कोई है जो दंड देने वाला है उसके प्रति हमारा भय हो तो न प्रीति भय के बिना प्रीति नहीं होती कारण से तो पढ़ रहे है अभय होना चाह रहे हैं और अभय पद प्राप्त करने के चक्कर में तो आप रहे तो कह को पढ़ने आते हैं सुनने क्यों आ रहे धंधा नहीं गया खाते पीते भंडारा सोचते रहते मस्ती से नहीं लेकिन भय ना अंदर में अभी अभय पद प्राप्त नहीं है और अभय पद प्राप्ति करने के लिए भय का निवारण करने के लिए सब सुन रहे हैं इसलिए वज्रमित महत् भयम इस प्रकार से जो लोग उस ब्रह्म को जान लेते हैं, ते अमृता भवंती वे अमर भाव को प्राप्त कर जाते है ये विज्ञान आज अमृता भवंती जिसके विज्ञान से अमृत हो जा करते हैं ऐसा कहते हैं जगत मूलम जो जगत का मूल यह जगतो मूलम विज्ञान जो कि जगत का मूल कहा गया जिसके विज्ञान से अमृत हुआ करते हैं ऐसे से कहा जाता है वो पूर्व पक्षी कहता है तदेवराबी ब्रम्मा ब्रह्म न कोई को चिड़िया है नहीं आत्मा साधना मानकर आसात है हो दम मिस्रदम असत से ही सब कुछ उत्पन्न हो रखा है शून्यवाड़ आदि असत से सारा जगत पैदा हो अभाव उत्पन्न हो गया है भाव है सब अभाव से ही भाव उत्पन्न हो गया है चांदे में क्या कथम असतः सज जाएगा अरे भाई असत से सब कैसे उत्पन्न हो जाते है? हो सकता है बताओ सदैव सज जाए तो सबसे सत्य हो सकता है हम पूरे पक्षी कभी मारेगा नहीं माने गया नहीं घटा तो भाव था मिट्टी में घट पैदा हो गया अरे मिट्टी तो था अरे घटा भाव रुकता हो घटा भाव से घट पैदा हो रखा है मिट्टी से नहीं पैदा हुआ क्या अब ने उसकी कल ऐसी चलते तो क्या गड़ा है नहीं घटक प्रात भाव के बिना घट घटना सुखता रा मिट्टी बने रहे और उस मिट्टी के अंदर घटप प्राभव नहीं है तो घट पैदा नहीं होगा कितनी मिट्टी में घटप प्राभव और उस घटप प्रभाव से घट पैदावाद मिट्टी से पैदा नहीं हुआ ये ना ये तो है तो तार्किकों की कथा तो विज्ञान वालों का भी ये याद है जितने तार्किक सब तो गए न्याय वैशेषिक भी मानसिन गए इस मामले में सब असतकारीवादी है सत्कारिवादी तो फिर सांध और वेदांत तीन बाबा की साहब जैसे मसत्कारीवादी सतगारीवादी जितनी भी नास्तिक आस्तिक सब कहा अरे घट पर भाव से घट पैदा होता है वही <laughs> तो, तो समझा रहा था और क्या अभी समझाया कभी न्यायिक और वैशेक में कभी भी भाव से भाव उत्पत्ति नहीं मानते कोई भी कार्य उत्पन्न होता है उस कार्य के प्रागभाव से वह कार्य पैदा हुआ उस कार्य के प्रागभाव को प्रागवाव प्रतिष्ठान में जब तक आप अनुभव नहीं करोगे तभी तो उस कार्य को सब पैदा ही नहीं कर सकते उनका कहना है साफ बात है भाई तो जैसे हम बार बार बोलते हैं कई बार प्रष्ठान दिया भाई आप चले जाओ जयपुर की खजरा वाला गली में और तो क्या देखोगे पत्थर पत्थर पत्थर लंबा छोड़ बहुत हजारों मूर्ति भी है पत्थर भी बहुत है आप तो जो मूर्ति बना रहा है वो फोटो उसको दे दीजिए कलाकार को वो देखेगा शिल्प उसको अच्छा ऐसा इतना अनुमान करेगा इतना बहुत लग रहा है महात्मा इतना लंबा चौड़ा है ऐसा है वैसा सबसे वो समझ लेगा समझ करके वो पत्थरों के सामने जाएगा देखेगा अरे इसमें तो महात्मा ही नहीं वो तो पत्थर में उसको महात्मा नहीं दिखाई देता है तो बढ़िया क्वालिटी का पत्थर है अब तक क्या क्या करें इस महाराज आपके महात्मा जी तो इसमें है ही नहीं अरे तो बना दो ना इसमें थोड़ा रहेगा उसमें हैं वो कलाकार कहते हैं नहीं नहीं महाराज जब तक मुझे नहीं दिखाई देता इस पत्थर के अंदर तब तक हम इसमें बना नहीं सकते कान तो सब देखेगा सारा उसमें दिखाई देता है ये पत्थर बढ़िया बन जाएगा क्योंकि इससे मुझे मूर्ति दिखाई दिया है क्या करो शीप का खेल है लेकिन जब वो बना रहे तब गाओगे कैसे तुम खड़े होके कर रहे हो अरे भाई वो कहता क्या करें? अभी इसमें विष्णु का अभाव है विष्णु थोड़ी है वो वो सब इस विष्णु के ऊपर बैठ के विष्णु को बना रहा है नहीं जूता पहन के बैठा रहेगा और उसको मारते रहेगा और मार मार के मूर्ति बना देता है और अंतिम स्थिति में पारिश करते तो पर बैठ करते रहता तब पूछा मैंने अभी क्यों बैठे अब तो बन गया है कहता प्राण प्रष्ठित नहीं है बोलता अभी भी अभावी है अभी भी वहा देखो मीन क्या पढ़ाएगा उसको भी मानूंगा अभी भी जो कह रहा है इसमें विष्णु का अभाव है विष्णु का रूप धारण हो गया पत्थर में यानी विष्णु अभी मिलने विष्णु क्या मन जब उसमें आप लोग मंत्र से मंत्र फूकोगे प्राण प्रतिष्ठा करोगे तब मानूंगा कि विष्णु है उसके के बाद हम पैर कर कैसे रखेंगे उसमें सवाल ही नहीं थो थो थो थो उसने जब पेंटिंग करना पड़ता है बड़े मूर्ति में क्या कर करते चारों तरफ से बांस की बड़ी जाल बना दे तेल दी उसके ऊपर खड़ा हो गया ये नहीं कि उसके ऊपर चढ़ जाएगा सीधा वो तो पहले चढ़ा था जब प्राण प्रष्ठा नहीं था एना चढ़ेगा अब तो नहा धोके शुद्ध होकर के बड़ा पूजा पाठ करके तब जाकर वो पेंटिंग उन्टिंग करेगा कितना फर्क है पहले अभाव था अब उसमें भाव हो गए अभाव काल में जो भी चल गया उसके ऊपर अभाव में अशुद्ध किंच नहीं है तो इस पर से अरे एक में आप देखें एक गाय है गाय गाँव के बारे ऐसा घड़ा बना देगा, देगा, देगा वो मिट्टी लगा देगा चाक चुक पे चढ़ा देगा घुमा देगा और कहता है हमको तो घर दिखता नहीं इसमें क्या करूं अब मेरे दिमाग में केवल इसमें सकोरा दिख रहा है दिख रहा है। उसके दिमाग कुलड़ी बना सकता है उसमें आप चाहो तो भी घट नहीं बनेगा उसके दिमाग में वहां बनाना चाहिए घड़ा सुराई जो उसके दिमाग से उस मिट्टी के पिंड में दिखाई देगा उसी को उस मिट्टी के पिंड से बना सकता है क्योंकि उस मिट्टी के पिंड में उसके आकार को देखता हो उसके अभाव देख रहा है उसके भाव रूप धारण करा देता है इसी को नहीं आयो ने घट से घटोत्पत्ति का कथन किया इसलिए न्यायिको वैशेको तदवर परमाणुवादी बनकर कार्य उत्पत्ति मानते हैं विमानशक्ति पदार्थ दृष्टिया दोनों तीनों करीब करीब समान ही है इसलिए तीन हो या और अगर जैन वगैरह तो कहने ही क्या हो तो सकता सत्कारीवादी है ही और सत्कारी वादी तीन है तीन में से भी दो गड़बड़ानंद है सां दोनों वो क्या कहते हैं वस्तु के वास्तविक परिणाम को मान देते हैं अरे ब्रह्म का परिणाम हो जाए भ्रम खाली हो जाएगा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और भ्रम सावय भी नहीं है तो परिणाम कैसे होएगा प्रकृति का परिणाम बनेगा माया का परिणाम मानव को तो भी नहीं बनेगा परिणाम वही वस्तु हो सकता है जो वास्तविक सत्ता वाला होगा सावय और वास्तविक सत्ता संपन्न वस्तु का ही परिणाम हो सकता है और सावय जो नहीं है वास्तविक सत्ता वाला हो तो वहां पर नहीं हो सकता परिणाम और साव होता हुआ यदि वास्तविक सत्ता नहीं है वहां परिणाम नहीं हो सकता अर्थ माननी पड़ेगी तीसरे वेदांत में विवर्तवाद में आया सतकारीवाद होता हुआ भी और भी वर्तवादी हमें हर वाक्य सब सतकारीवादी होते हुए परिणामवादी हैं अभी विषम सत्ता का परिणाम कहीं विषम सत्ता का परिणाम मानिए परिणाम तो परिणाम है दोनों ही स्वीकृत नहीं है तीसरे तो वास्तव में उस सारे के सारे का भी यही हाल हो रहा है एक तरह से सभी का कथन वो सत्कारिदी का भी एक तरह का कथन वास्तव में क्या है अभाव से भावोत्पत्ति माननी पड़ी परिणाम हो गया अरे दूध था दही तो था नहीं ना तो दूध क्या है दही अभाव अभावस्वरूप ही है उसी का परिणाम दही है तो अभाव स्वरूप होता दूध से भाव स्वरूप होता दही बना कि नहीं बना इसलिए जो स्वाद समान सत्ता का परिणाम भी मान लिया जाए वह भी वास्तविक दृष्टिकोण से विचार करके देते हैं अभाव से भाव उत्पत्ति गई वो भी कथन करवाए इसलिए वेदांत मित्र में आता है कि नहीं विवर्थ ठीक है कि संस्थान विशेष को प्रदान किया गया है वास्तव में अभाव नहीं था यदि मिट्टी में घट का भाव है तो फिर उसमें घट पैदा हो ही नहीं सकता है मिट्टी में घट है और उस घट अभिव्यक्त था और अभिव्यक्त हो गया उसका संस्थान विशेष जो बाद में आगे का अर्थ क्रियाकारी बना हुआ घट है तार हर संस्थान विशेष्वर उस मृतिका के अंदर विद्यमान नहीं था संस्थान विशेष का स्वरूप में परिवर्तन हुआ जैसे कपड़ा तो कपड़ा वही बना दे शर्ट वही बना दे बनियान जो, जो चाहे सो बना लो वो चीज तो वैसे ही है ना उसका केवल संस्थान विशेष जो जिस प्रकार का था उसको बदल करके दूसरे संस्थान विशेष प्रदान किया गया है इधर अब भी माया है तब भी और हमेशा ही माया ही है माया के ही अंदर ये संस्थान विशेष का परिवर्तन हो रहा है इसलिए इनका कहना है यहाँ पर ऐसा जो जान करके ग्रहण करता है कहते ही हमारी मिश्रतम नीति सत से ही जगत पैदा हुआ ऐसे पूर्व पक्ष यदि कहता है तब सिद्धांत ऐसा नहीं कह सकते ये जा, ये जगत सर्व प्राणे परसन ब्रह्मणी सती कंपद वह यह जो कुछ भी संपर्ण जगत है अपराणे एक अधिकरण है कंपना अधिकरण ब्रह्म सूत्र में एक तीन उनचालीस उस कंपन कंपनाधिकरण में प्राण शब्द अर्थ ब्रह्म सिद्ध कर दिया और वहा परिविचार करके निर्णय लिया यह प्राण शब्द अर्थ ब्रम है उसी के अर्थाज कर सीधे लिख दिए पर मने पर ब्रह्म परमात्मा में रहते हुए ही जी कम्पय चेष्टा कर रहा है क्यों आ रह कर चेष्टा कर रहा है क्योंकि तत एव निर्गतम सत प्रचलती नियमित न क्योंकि उसी से निस्त होकर उसी से निर्गत होकर वहाँ निरंतर प्रचलित हो रहा है नियमित रूप से चेष्टा कर रहा है जैसे पठास्थ तो चित्र पट का संचलन हो चित्र का संचलन माना जाता है पट के संचलन के बिना चित्र संचलन आपको नहीं दिखता है क्योंकि वह पट रूप अधिष्ठान सावल था इसलिए वैसा होता है लेकिन वैसा या ब्रह्म के संचालित होने पर ही जगत का संचलन होता है ऐसा नहीं समझना राजस्थान में दृष्टांत या दृष्टान्त छत समान नहीं हुआ करता है दृष्टांत के अवस्था चतुष्ट का कर ज्ञापन करने के लिए था न के कपड़ा हिल गया चित्र गया इसलिए ब्रह्म हिल रहा है इसलिए जगत हिल रहा है ऐसा अर्थ नहीं करने का इसी बात का ध्यान रखते हुए कह रहे यद एवं जगत उत्पत्तिया कारण ब्रह्म तन मध्य भयम इस प्रकार का जो जगत उत्पत्तिया कारण होता है जो ब्रह्म है महान भय रूप है मत भय खबर भय कार करते वगैरह नहीं करना बिवेति अस्मरती भय वजम इव वज्र वज्र को हाथ उठाया गया रखा हुआ जैसे लग रहा है तलवार उठा के हुआ मारने को उसी प्रकार से वज्र का हाथ उठाकर करके आते हुए जैसे लगता है यथा वज्रोद्यत कर स्वामीनम अभिमुखीभूतम दृष्टवा भक्त्यान तछा वर्तंते जिस प्रकार से वज्रोद्य करवाला वाला स्वामी अभिमुख होकर आ रहा हो उसे देखकर सकल नौकर छाकर क्या कर दे नियमित रूप से उसके शासन के अनुरूप अपने सकल क्रियाकलापों को करते हैं ऐसा भाई छा देते हैं कभी कभी तो कि उसके जूते की आवाज से आज घबराते रहता है जूते की आवाज से डर लग जाता है एक बार ऐसी योग फैक्ट्री के अंदर हुआ तो क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर को अधिकार दे दिया गया भाई आप जो है देखते रहिएगा ये डिजाइन हमारा क्यों फेल हो रहा है भारत सरकार इतनी अरबों खर, रुपया खर्च करके बड़ा कंपनी लगाया चीज बनाया और विदेश की कोई खरीद नहीं रहे हैं तो उसके स्पेशल एक टेक्निकल एडवाइजर अपना बना करके उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर को बिठा दिया कहा तुम घूमते रहे और जहाँ देखा तुम कोई गड़बड़ काम कर रहे ठीक से मशीन ऑपरेट नहीं कर रहा है क्वालिटी नहीं निकालता उसको तत्काल आप एलो कार्ड दे सस्पेंड कर दो भयंकर तो हल्ला मच गया वो पहले पहले तो कौन जाने वो उसको जब तक तो दो चार को सस्पेंड नहीं करेगा आ तो कौन समझेगा ये कोई ये भी है कोई चीज वो आता था घूमता था जहाँ देखता था गंदगी है जहाँ ठीक ठीक नहीं मशीनी ठीक नहीं रखा है तो कहा क्वालिटी आएगा उसको खट ने सस्पेंड कर दिया ऐसे दस बारह को कर दिया फैक्ट्री के अंदर अब वो हल्ला ऐसा मच गया कि बस कान सब खड़ी रखी थी घोड़े का पता नहीं कब आवाज आए, तो सब उसकी जूते की आवाज से ध्यान रखते चलेगा अहंकार बढ़ी है ना हम भी कुछ है इसमें करके चले तो सबको पहले पता हो जाता था खट बिल्कुल हो जाते थे सब अपने मशीन के सामने ठीक से काम कर रहे किसकी जूते की आवाज इतनी सतर्क कर सकता है वह ब्रह्म की अंदर की आवाज आ रही है तो अंदर से हो रहा है खट कर अरे खटखट होना ही बंद हो जाए अरे गड़बड़ ज्यादा करो तो क्या होगा हार्ट अटैक राज का नाम दे दिया है वो हार्ट अटैक हो गया बोल देते बैठे बैठे खत्मट बंद हो जाता है यही भय उसी भय के कारण सब अपना कार्य कर आदित्य ग्रह नक्षत्रादार राजन जगत से स्वरम ईश्वर सहित सारे सारे समझो ग्रह नक्षत्रारा अच्छा जड़ भूता था तो नहीं बल्कि जो चेतन जितने भी है वो भी ईश्वर तक सारे का सारा से स्वरण नियम श्रांतम वर्त नियमित रूप से क्षण भर भी विश्राम लिए बिना अपना गतिशील होकर क्रियाकलाप कर रहे हैं इतनी उत्तम भाव यह जो इस प्रकार से ब्रह्म के स्वरूप को जानेगा स्वास्थ्य प्रवृत्ति साक्षीभूतम एकम ब्रह्म इस प्रकार से स्वास्थ्य प्रवृत्ति का साक्षीभूता एक मेवी ब्रम जो जानता है अमृता अमृतर्माणस्ते बउंदी ब्रम के भय से जगत प्रभृत होता है ये आपने जो कहा किस प्रकार हो सकता है इतिहात्म स्तपति भया सूर्य भयानक इंद्रश्च वायुश्च मृत्युवि पंचम इसी परमेश्वर के भय से अग्नि तपता है इसी के भय से सूर्य तप रहा है और इसी के भय से इंद्र वायु और यमराज तक भी सभी के सभी नियमित रूप से दौड़ते रहते है कार्य करते रहते हैं भया अस् परमेश्वर से इस परमेश्वर का भय से ही अपने स्वभाव कभी विपरीत कभी नहीं चलता अग्नि का स्वभाव है जलाना गर्म करना प्रकाश देना वह कार्य करती रहता है शत्रांश को लेकर प्रकाश देता है स्वगत रजांश को लेकर गर्म करता है स्वगत तपांश को लेकर जला देता है प्रत्य वस्तु के इस प्रकार के सब कुछ गुण त्रेक होने के लाते है कार्य वो आप स्वभाव रूप न देख सकते हैं तो अग्नि का जो स्वभाव रूपा है तपाना वह अपने स्वभाव का अतिवर्तन कभी तक कभी भी नहीं करता क्यों नहीं करता ऐसा कारण है वह जिस अधिष्ठान में जमा है उस अधिष्ठान के प्रति उसका भय जब भय का तात्पर्य ये नहीं कि मरने का भय या ऐसा कोई भय अस्तित्व का ही लोप होने का भय जब भय का तात्पर्य अस्तित्व भाव हो जाने की संभावना यदि उस ब्रह्म में जिस कार्य के लिए परिकल्पित जो वस्तु है वह वस्तु सा स्व स्वभाव को प्रत्याग कर देगा तो उस वस्तु के प्रति अस्तित्व देना वह अधिष्ठान ब्रह्म बंद कर देगा तो कल्पना ही उड़ जाएगा जैसे देखिए आपके मन में कोई उठपटान बात आने लग जाए आप क्या उसके अस्तित्व चाहेंगे आप उसका और लंबा बना के रखना चाहते हैं हम्म, कभी नहीं कोई उल्टा पुल्टा बात आ जाए आप तो यही चाहते हैं जल्दी से जल्दी ये जो है खत्म हो जाए और उसके लिए जरूरत बढ़ जाए तो बाहर आ जाए भईमुख हो जाएंगे थोड़े तो इधर उधर घूमेंगे फिरेंगे कुछ किसी गप्पे ही मार डालेंगे कम से कम मन के जो वृत्ति को हम परिवर्तन लाना चाहते क्यों चाहते क्योंकि वो आपका स्वभाव नहीं बुरा सोचना बुरा समझना गंदी बातें आना ये आपका स्वभाव कभी विपरीत है इसे स्व स्वभाव विपरीत होने के रात वो आपको पसंद नहीं। ऐसी बातें ऐसे ही आएगा आप तुरंत उसको काट करने के लिए कुछ न कुछ उपाय कर दे कैसे बजा कोई भजन ही सुन गया कुछ न कुछ ऐसे कार्य किया जाता है क्योंकि आप भी अपने स्वभाव्यों के विपरीत चलने नहीं चाहते हैं और जो वस्तु उसके विपरीत चलने लग जाए उसकी सत्ता को ही आप खत्म कर दें तुरंत मिटाने की चेष्टा उसी प्रकार से उस परमात्म स्वरूप में परिकल्पित अग्नि आदि विधि अपने स्वभाव का परिवर्तन करने की चेष्टा करें निश्चित रूप से अग्नि आयी तत्वों की सत्ता ही खत्म हो जाएगी उसी को हम लोग क्या कह देते प्रणय हो गया जब हम लोग अपने स्वभाव को परित्याग करके स्वधर्म आदि को परित्याग करके अत्यधिक आधर्म जब होने लग जाते, तो क्या हो जाएगा कोई प्रणय हो जाएगा। तो आप पर इन जीवों को प्रगत सत्ता को अपना स्वरूप में लीन कर लेगा वो अपनी सत्ता अपने स्वरूप में जैसे ही लीन कर लिया तो आपका अस्तित्व अपने खत्म हो गया उसी का नाम प्रलय उसी का भय से ये लोग जो है अपना अपना कार्य को सोधर्म पालन कर रहे हैं इसी प्रकार से मुझे बयाद तपति सूर्य सूर्य भी जो बयाद तप, तपदी कहते इंद्रश्च वायुश्चय मृत्यु पंचम आश कहते इसी प्रकार से इंद्र हो वायु हो मृत्यु पंचम पांचवे भी जो है मृत्यु को ग्रहण कर लिया प्रमुख पंच देवता है इन्ही से सकल कार्य हम कर रहे हैं लौक रोटी दाल दारा जो भोजन है जिसकी बिना आपका शरीर नहीं सकता इसलिए पहला अग्नि को लिया फिर लिया सूर्य जिसकी वजह से प्राण का पोषण हो नहीं सकता फिर तीसरे में सकल जो बाही जो व्यवस्था है उसे तो कारण जो स्वर्ग की हम अपेक्षा करते है वहां का राजा भी राज इंद्र ने ले, ले लिया उसके बाद इस वायु वायु जिससे यह शरीर के अंदर प्राण संचरण होता है और अंत इस शरीर का मौत का कारण यम को ले लिया यही प्रमुख है इस जीव के जीवन की वृद्धि ये पंच देवता प्रमुख देवता है इसलिए इन प्रमुख देवताओं का नाम ले लिया इसी इसे अन्य सब सब के सब उपलब्ध सबित हो गए धावो अभिरक्त है निरंतर लगे हुए नहीं ईश्वर नाम लोकपाल नाम समर्था नाम तरव न सामी भय भीता नाम नृत्यानाम नियता प्रवृत्ति है नियता प्रवृत्ति नहीं उपदते क्योंकि ये लोग क्या है लोकपाला नाम ईश्वरान समर्थानाम ये जो पंच देवता है ये सब लोकपालक है समर्थ है अपने आप में ईश्वर है सकल प्रकार के पास ऐश्वर्य है इसलिए ईश्वर है ईश्वर से भाव ऐश्वर्य उसका जो गुण है सामर्थ्य है उसको गर्त है ऐश्वर्य सगल ईश्वर संपन्न ईश्वर लोग हैं ये ऐसा होते हुए वज्रज वज्रवत न यदि कोई वज्रोत वज्र उद्यत करके समान कोई नियमन करने वाला इनके खोपड़ी पर न हो ये यह मन माने कर स्वामी भयभी भृत्याना। इस्लामी के द्वारा प्रदत्त भय से भयभीत होकर जैसे भृत्य नियमित प्रवृत्ति करते हैं वैसे प्रवृत्त न होते यदि इन पर कोई नियमन करने वाला ना होता आज विद्यून का जिसका कोई नियमन करेगा तो क्या है मन हो जाएगा स्वशासित होना स्वानुशासित रहना एक बहुत बड़ी बात है वो तो किसी किसी में आ जाता जैसे लोग कमरा ढूंढते हैं यहाँ आकर जैसे ढूंढते ऐसे कमरा हो जहाँ कोई नियम कानून ना पालन करना पड़े